वैसी इतनी आवश्यकता न बढ़ाओ शरीर का इतना परिचय न बढ़ाओ इतना संसार का व्यवहार न बढ़ाओ कि परमात्मा देव में जगने का अभ्यास करने का मौका ही न मिले उसे समय बचाकर थोड़ा तो एकांत में बैठ के अभ्यास करो एकांत का जमा हुआ अभ्यास फिर व्यवहार में ले आओ, व्यवहार करते करते परिस्थितियां जो है उसमें साक्षी होने का अभ्यास कर सर, बड़ा पहलवान था लोगों की नजर में बड़ा विशाल भैंसा मोटा उसको उठाता था गांव के लोगों ने कोई साधु को कहा कि आदमी भैंसा उठाता है तो पतला डूबला लेकिन भैंसा बड़ा मोटा तो उसको उठा लेते वो बड़ा अद्भुत पहलवान जैसा काम करते दिखा ये क्या कारण होगा महात्मा ने कहा चलो हम पूछ के बताते हैं से तुम इतना बड़ा भैंसा उठाते हो तो बतले दुबले तो महाराज जब पारा जन्मा था उस दिन मैंने उसको कंधे पे और दूसरे दिन भी उठाया ऐसे मैं रोज इसको उठाता हूँ रोज ही ये बढ़ता गया और मैं उठाता गया तो अभ्यास वशिष्ट कहते कि अभ्यास अभ्यास किया है वो वस्तु सुगम हो जाए बिना अभ्यास के सिद्ध नहीं होता तो आत्मभाव का अभ्यास जगत के मिथ्यात्व का अभ्यास शरीर शरीर की परिस्थिति संसार ये सब बढ़ रहा है बदल रहा है उसको देखने का अभ्यास आ जाए अपने को अपने आप में जगने का अभ्यास बेकार आया क्रोध आया कि क्रोध आया अरे आ गया तो ऐसा करके भी जग गया तो अब जगने का आदत पड़ जाएगा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 ईश्वर की वस्तुओं को अपनी माना ही बेईमानी है ईश्वर की वस्तुओं को अपनी माना ही बेईमानी है बेईमानी छोड़ने का अभ्यास करो तो बेमानी छूट जाए बस अपनी न मानो बेईमानी छूट गई ईश्वर की है ईश्वर की वस्तु है तो उसका ठीक क्यों करे अपने रेजर वगर हो जाए तो कोई वाहन नहीं तो हो जाए बिगाड़ ईश्वर के भगवान के मैंने मैनेजर काम करता न बड़ी कुशलता से करता है नफा होता है तो फर्म का होता है घाटा होता है तो फर्म का होता है तो करता काम अपने दिल किसकी से उस मैनेजर का प्रमोशन होता जाता है फर्म के नफे और घाटे थे उसको उतना राग नहीं होता ऐसे ही शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता से अपने को राग नहीं होना चाहिए शरीर एक कंपनी है फर्म है इसको खिलाओ पिलाओ चलाओ संभालो तंदुरुस्त रखो ह बनाओ कुशल बनाओ कंपनी का विकास करो लेकिन मैनेजर बनो प्रकृति की दी हुई थी जय प्रकृतिश्वर के ऐसा अभ्यास हो जाता है भी ठीक वेदांत कोई तंदुरुस्त रहने की मना नहीं करता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 योनियों को दूसरों को अधिकार नहीं है देवताओं को भी अगर मोक्ष पाना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा असुरक्षों को, को भैंसा पौधे को, को थोड़े साक्षात्कार होगा या भगवान की पक्षी होगी मनुष्य है भगवत प्राप्ति का अधिकारी तो भगवान के तरफ से तो हमको अधिकार मिल गया भगवान के तरफ से उनको तो मुक्त होने का भगवत प्राप्ति करने का अधिकार मिला है जब नहीं, अधिकारी नहीं है को अधिकार नहीं है कि और देवताओं को भी अगर मुक्ति चाहिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा देवता भी मृत्यु लोग में मनुष्य बनकर साधन भजन करने की इच्छा करते हैं। तब कहीं कोई ऐसे देवता आता फिर भगवत प्राप्ति कर लेते है तो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 ददा बना देते ईश्वर हमारा कल्याण से आते न उनकी नजर में हम जच गए उनको फिर फिर क्यों हल्की बुद्धि करके नीचे गिरे हलके विचार करके नीचे गिरे बड़े बड़े महलों में रहने से आदमी बड़ा नहीं होता मले भाषण करने से आदमी बड़ा नहीं होता अथवा आकाश में हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में उड़ने से आदमी बड़ा नहीं होता बड़े विचारों से आदमी बड़ा होता है छोटे विचारों से आदमी छोटा होता ब्रह्म के विचार करो मैं कौन हूँ ये शरीर आखिर कब तक रहेगा ये संबंध कब तक रहेंगे मैं नित्य हूँ ये अनित्य है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 ऐसे महान ज्ञानवान अलग अलग प्रारब्ध है अलग अलग अपनी मौज है कई ऐसे ज्ञानवान हैं जो कंदराओं में बैठे समाधि कर लिया स्वरूप को जान के उसमें भी थी कई ऐसे हैं कि लीला करते हैं उपदेश करते हैं कई ऐसे है विनोद करके जीवन बिताते हैं कई पागलों का वे के बैठे हैं, कई ऐसे ज्ञानवान है जो नित्य नियम जब तब कर्म करते हैं वैसे व्यवस्थित ताकि दूसरे लोग भी उधर की तरफ आयो का ऐसा स्वभाव भी होता है तो कई ज्ञानवान अपने अपने ढंग से बोध दो होने के बाद शेष जीवन यापन करते लेकिन स्वरूप में जब गए, एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया ज्ञान हो गया फिर सारी प्रकृति सारी परिस्थितिया उनके लिए खिलवाड़ मात्र हो जाते, विनोद मात्र हो जाते। आश्चर्य त्रिभुवन जयी श्रुति कहते वो आश्चर्यकारक है बाल बाल वतान युवे युवा बच्चों में बच्चों जैसा जवानों में जवान गरीबों के साथ गरीब जैसा अमीरों के साथ अमीर जैसा लेकिन अंदर से समझता के सब खेल है अभ्यास करते तो आत्मज्ञान होना कोई कठिन नहीं है। अभ्यास के बल से तो मैं ब्राह्मण हूँ मैं वैश्य हूँ मैं क्षत्री हूँ जीव हू मैं फलाने का बेटा हूँ फलाना भाई हूँ ये सुन सुन के तो माना है मारू नाम मंगूबा मारू नाम अमथालाल मफत लाल मफत लाल क्या बचपन में पढ़ा नाम मफतलाल सुन सुन के पक्का हो गया सौ आदमी सो रहे हैं है ये भी तो अभ्यास ही पढ़ा जो भी नाम पढ़ा है जो भी जिसका ऐसे ही अपने आत्मा में जगने का अभ्यास करता है कितनी विश्रांति अभ्यास योग द्वारा प्राप्त शुरुआत अघरू लागत हो चंचल रखी नहीं हजारों जन्म पाप ने आ अभ्यास समर्थ बाढ़ पुण्यों द्वारा उघाड़े आ अभ्यास सक्षम सक्षमें ए अभ्यास करता करता। योगेश्वरों आत्मविश्रांति ने पवित्र आत्मा तत्व ज्ञान पमी परम पद ना अन्व कर मुक्त थी चुका अभ्यास में प्रीति हे अभ्यास श्रद्धा हा अभ्यास में अवभाव हारा प्रमाण चलते विश्रांति मैं सफलताओ मे ये ये ध्यान अभ्यास, ये प्राण अभ्यास, प्राण कला में सहित करना पुनर्जन्म एना एना चित्त जन्म थतना कल मित्र खिन्नता प्रसंगों खिन्न करता प्रतिबिंब प्रमाण् आदरपूर्वक अभ्यास करना आत्मा ने रोजी रोटी चिंता करती अन्य भाव अभ्यास ने जे अनन्य भावे अभ्यास में तलीन हो परमात्मा स्वयं वहन करे आत्मअभ्यास तत्पर थे भविष्य में मारू शू आजीविका न शू कोई दिवसे चिंता करनेण्य वह प्रारब्ध प्रारब्ध मा छता सुविधाओ सुविधाओ सार समझ तो निर्वाह पूरे उपयोग करी अभ्यास अमृत करता प्रेसिडेंट कॉलेज, बहुत तो, सा तिथि ओलो घो प्रभाव कॉलेज चार वर्ष पूरा थी तैयारी थी मित्रों चुटनी कहूरो चुंट प्रचार करवा माते नहीं पड़े। तो ने तका जित्ती के बगाडवा समय नहीं मैं चार वर्ष व्हाइट हाउस में रह लीध म खुशी जो ये नुली थुंते नुली थुंते नुली अंतर यात्रा निका तो राज्य न लीधु तो न लीध फार वर्ष कॉलेज अंतरमुक्त अभ्यास मा पुताना जीवन न जय प्रेसिड बगीचा में फरता अजा अजाण्या मनसो पुलिस खबर नहीं प्रेसिडेंट साहेबीजे कहू के अह रह अट्ला के कुलीज रहोट वाइट हाउस आ वाइट हाउस तो हाउसूज आज महल म रहेसीडंट कुलजे कहू के कुलूज अहत नहीं रहतो रेवा, थी। थी, पसार आ एक धर्मधारा के प्रेसिडंट आया गया कुलज आ जाबर पड़ी प्रेसिडेंट्यास रस प्रेसिडेंटना आसक्ति थे नही अभ्यास योग ना महत्वपूर्ण रस क्धू बोला मित्रों आयोजन कर भोजन समारंभ व्यवस्था करी एक बाई ने तो करके ने काम कांक करके अथवा भाग्यू पीरसे कई ना कई पूछे कहीं ना कहीं चारा करे कुलज मऊन भावे भोजन आरोग्य बाई पूछे तेरे हाथ में इशारा थी जमया पी बाज बोलवाड़ आयोजन कर बधाए पूछू के बाह केमुक वनगी के अमुकती बध कहो तरह बुद्धिमान कुलजे शब्दी शक्ति नो विनाश ना शब्द में वात समझ जाए अभ्यास नूल्य जाने मनुष्य जन्म नूल्य जा एक पर एक, -एक मिनीट अंदर साधन हो समय तो है। तो नहीं आराम व्यम विश्रांति समय जाए, जाए, तो तो अभ्यास समय समय समय नो थाए। का तो जरूरी काम हो एमा समय जाए। समय जो को खोता थी, समय ने खोताय रक्षा करे का दुरुपयोग करते का रक्षा करे छे। में दुरुपयोग कार, करे कार ते करे जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है है और जो समय समय को संभालता है, समय उसे भी संभाल लेता है जको परमात्मा विश्रांति पुदी जुदी, -जुदी कलाओं जा अभ्यास में रत हो अंदरबोल होषय विकार में आशा छोड़ने जो लोग अभ्यास करे छे। एक थोड़ा समय में चित्तना प्रसाद पाने पा प्रसाद थी सर्व दुख जन्म्यु जरा व्याख संसार दूर करके नही अंदर न चित्तना प्रसाद ने जो मनस पे ले छता ही हयया में मा माते थी थी शकते। थी थी ये है या मां खुश थी सर्व दुखाना हानि रच प्रसन्न चेतु या एकाग्रता शांति प्रसाद दुख दूर प्रसन्न चित्त में प्रसन्नता अंदर त्या विकारों नो हमलो रहे अभ्यास द्वारा आत्म प्रसन्नता पिकारो न पर न थी। रहता करी हुए। ते जीवन दिकार आगे रहता नहीं अभ्यास विनाज वैराग्य प्राप्त करने इच्छे खेती विनाज जल्दी आशा राखता हो ज्यादा आत्म अभ्यास परमात्म चिंतन न्यान नैराग्य तक सके नहीं त्याग करो एक बात है अभ्यास कर त्याग नूप वैराग्यतहराग भय क्रोध मुनिमोक्ष पारायग व्यतीत तो थी गये मननशील मुनि मोक्ष पारायण है मोक्षना रह तत्परता उत्साह आदर बुद्धि असफलता मेने अभ्यास में आदर बुद्धि उत्साह विश्वास न थी। थोड़ा दिवस आम श्रद्धा लाल मंजीरा वगाड़ी बताएं ऊबी खाईओ पड़ता हो जमना जीवन में अभ्यास मा समय हो तो करता हो नास्तिक ने आशा बंधाती हुई बार अभ्यास अभ्यास तो है। एक चिंतन बारंबार बारंबार कि को विचरण करते हुए मरा जैसे पुष्प के फूल के ईद मंडारता है ऐसे ही हमारा चित्त परमात्मा तत्व के चिंतन में जब मंडारने लगता है उस मंडारने को ही अभ्यास कहा जाता है जिस अभ्यास में रुचि होती है वो फिर करना में पड़ता है होने लगता है और जो होने लगता है उसमें रस भी आता है उल्टा अभ्यास करके हुए आदमी विशुल विकारों में रस ले सकता है शराब में भांग में तंबाकू में उल्टा अभ्यास करके लोग रस ले लेते हैं अगर परमात्मा के ध्यान का अभ्यास किया जाए वास्तविक में तो भीतर रस फलक आए उसमें क्या शंका हो सकती है क्या आश्चर्य हो सकता है हम उसी परमात्मा के चिंतन में ध्यान में प्यार में हमें उस परमात्मा को प्यार करने का अभ्यास हो जाए हमें उस परमात्मा का चिंतन करने का अभ्यास हो जाए हमें उस परमात्मा के तत्व ज्ञान को सुनने का या विचारने का अभ्यास हो जाए तो हमें लगेगा संसार सागर करना ये गोपद पद है जैसे गौ के खुद को लाँधना आसान है वैसे ही संसार सागर तरना आसान लगेगा हमें वशिष्ट महाराज कहते हैं जो बुद्धिमान है उनके लिए संसार सागर तरना गोपद की नाई है जिनको सत्संग मिल गया अभ्यास मिल गया उनको संसार से तरना आसान हो जाता है जिनकी रुचि अभ्यास में नहीं सत्संग में नहीं उनके लिए संसार महागंभीर विशाल सागर हो जाता है हम चैतन्य आत्मा में विश्रांति पा रहे हैं जो हमारे चित्त के पूर्ण का उद्गम स्थान है हम अपने उद्गम स्थान अंतरयानी परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं जिसमें योगेश्वरों का मन विश्रांति पाता है हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं जो सचमुच में प्रेम स्वरूप है हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं जो तेरी टोई में आखों में बंसी में जिसकी फूंक मात्र से दुखी भी नाच उठते थे ऐसे बैदी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं महाराज ये अभ्यास और ब्रह्म विद्या का चमत्कार ऐसा है शरीर में कुरूप में भी अगर ये ब्रह्म विद्या का अभ्यास आता है तो वह अष्टावकर्मुनी होकर बड़े बड़े महीपतियों के द्वारा पूजे जाते हैं इस अभ्यास की बलिहारी है अन पढ़ अंगूठा छात्र महिलाएं भी अभ्यास करती हैं, तो जोधपुर के नरेशों के द्वारा पूजी जाती है इंद्र के द्वारा वे पूजे जाते हैं मैं आत्मा हूँ मैं चैतन्य हूँ मैं वही हूँ जिसकी सत्ता से आँख देखती है सो हम। जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं वो मैं हूँ हम। जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ हम। जिसकी सत्ता से बुद्धि निर्णय लेती है वह बुद्धि का प्रज्ञान ब्रह्म स्वरूप मई आत्मा हूँ ऐसा जो चिंतन करता है अभ्यास करता है वो इसी जन्म में मुक्ति के द्वार में प्रवेश कर लेता है वो मुक्त आत्मा धन्य हो जाता है शिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम